मुस्कुराते नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ लोग उनसे बातें करेंगे और ग्लोबल सब मीट में आए हुए मेहमान हैं। अनिल कुमार जी हमारे साथ है अभी अनिल कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप बहुत अच्छे जी, जी अनिल जी बताइए आपका ग्लोबल सबमिट में यहाँ माउंट आबू आकर आपको दिमाग के अंदर संकाय थी, का हमारी समाधान भी यहाँ पर मिल गया अच्छा अच्छा <laughs> तो किस तरह की शंकाए थी आपके अंदर तो जगह जगह जो हिंदू धर्म के अंदर अलग अलग देख देवता वक्त है उनके बारे में भी अभी आने के बाद हमें पता लगा है कि परमात्मा क्या चीज है हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और यहाँ से क्या सीख के जा रहे हैं और क्या धारण करेंगे जाके। ये कि अभी यही है कि एक हम एक आत्मा है और आत्मा और परमात्मा को मिलन के लिए हम अपने कोशिश करेंगे और दूसरे आत्माओं को भी हम यही शिक्षा देंगे अच्छा अच्छा <laughs> तो सबसे अच्छी बात आपको ज्ञान की कौन सी लगी उसके बारे में बताइए कि बिना इच्छा के यहाँ पर जो सेवा तो, करने की जो देखा है हमने यहाँ पर करते हुए देखा है कि इंसान को देखा है वैसा हमने अभी तक कहीं नहीं देखा है और आगे हमें खुद भी ये इसे शिक्षा मिलती है कि हम भी ऐसा काम करें चलिए अनिल कुमार जी बहुत ही सुंदर बात है आपने बताया यहाँ आकर जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं वो आपको देखने को मिला और आगे चल के आप भी इन्हीं चीज़ों को अपनाएंगे अपने जीवन में ऐसी शुभ इच्छा लेकर आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपको बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको धन्यवाद धन्यवाद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 आइए आगे बढ़ते हैं बलवान सिंह साहू हमारे साथ हैं उनसे भी बातें करते हैं जिस तरह से अनिल कुमार जी यहां कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं वैसे बलवान सिंह जी भी अटेंड कर रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप बहुत बढ़िया जी जी जी जी बताइए आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ क्या अनुभव है आपका यहाँ आकर पहले हमें हम नजदीक नहीं थे ना हमें ज्ञान नहीं था तो हमें पूरी तरह से विचारधारा सिस्टम से हम अवगत नहीं थे यहाँ आने के बाद हमें सब सिस्टम्स का ये तरीका का या भक्ति का या भाव का या आत्मा का परमात्मा का जो मेल जोल देखा यह जो तो सिस्टम हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान या शिवजी जी के दोनों यहाँ पर आप शिव शिवजी के जो दोनों कैसे आप दोनों तालमेल कर सकते हो कैसे अपने जीवन को सफल बना सकते हो उन सभी सिस्टम में से गुजर के ये देखा है कि एक बहुत बड़ी ताकत है जी जी जी अगर उसकी अनुपालना की जाए तो हम जो तो है अपने आप को भी और अपने साथी या पड़ोसी या आस वालों को भी उधार कर सकते है जी, तो जी जी तो इन सब बातों के साथ बाकी भी सारे सिस्टम सभ्यता अनुशासन वो चीजें देखने को मिली और इसके साथ साथ ये भी देखने को मिला कि आपके बहुत सारे जो न में हम गए गौशाला उधर थी उधर गए और उन सारे पहाड़ पे जो न आपका बाग बगनी देखा उसके अलावा और भी कई चीजें देखी तो मुझे एक बात दिमाग में घर कर रही है कि ये सारा का सारा फाइनेंशियल सिस्टम कैसे मैनेज होता है ये ये शिव महाराज की कृपा है कोई मनुष्य के बस की बात नहीं इतना कुछ करना ये उनकी ताकत है जिसकी वजह से जो सारा का सारा जो न हमारा वेल सेटल हुआ है और हो रहा है तो मैं काफी इस, परिचित होकर जो है न ज्ञान लेके hmm. काफी अपने आप को ये मान रहा हूँ की वाक ही जो है ये एक बहुत बड़ी जो ना मंच है जिस मंच के माध्यम से हम भगवान के पास जा सकते हैं अपनी समस्याओं को दूर करवा सकते हैं आसपास पड़ोस में बिना किसी को भी ज्ञान देकर अपनी समझ कर उसका उद्धार करवा सकते है hmm. जी बलवान सिंह जी यहाँ से जाते वक्त आप क्या लेके जा रहे हैं हम भगवान के यहाँ प्रार्थना की शिव जी हमने यू बताया हमने क्या करना है। उसकी <laughs> पालना अनुपालना जो है हम करके जो ना आगे बढ़ेंगे जी जी जी, जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और एक संदेश लोगों को क्या देना चाहेंगे आप संदेश को ये देंगे की पहले हमें भी भरम था हमें ज्ञान नहीं था और ज्ञान ना होने की वजह से हमें भरम था और भरम की वजह से हमारा लगाव जो ना बिल्कुल जो ना नहीं था जब तक हमारी इच्छा अंदर से नहीं जागेगी तब तक लगाव नहीं बनेगा और लगाव के बगैर आगे जो ना हमारी सफलता जो ना नहीं हो सकती हम्म जरूर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और बहुत ही अच्छी भावनाएं लेकर जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद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 मुस्कुराते नमस्कार जी क्या नाम है आपका दलवीर सिंह नाम है। दलवीर सिंह जी, जी स्वागत है आपका बताइए कैसा रहा आपका अनुभव श्रीमान जी भाई वहाँ पर हम लोग पर दादरी के थे वहाँ पर कुमार या जो हमारे आस पड़ोस में थे हम इसको एक वैसे ही पाखंड ऐसा मान लेते यहाँ पर आए ये सिस्टम देखा तो हमें ये ये पता चला भी यहाँ पर तो कोई बहुत बड़ी शक्ति जो है कार्य कर रही है इतना बड़ा सिस्टम इतने ज्यादा जो जनता है उसको बड़ी सुचारू सिस्टम से जो यहाँ की व्यवस्था है और यहाँ के लोगों जो प्रेम भाव और अटैचमेंट है सिस्टम के प्रति उससे हमने बहुत कुछ सीखने, सीखने को मिला है और यहाँ पर तो सुबह प्रवचन होते है उनमें भी हमने बहुत जीवन सम्बन्धी जो जरूरी चीजें हैं जो बातें हैं वो गए आज सुबह भाई जी ने एक बताया कि जो भी संकट या समस्या है वो परमात्मा को शिव महाराज को समर्पित कर दो यदि आप लगातार उनको सुबह शाम समर्पित करेंगे तो इससे क्या होगा तुम्हारा बर्डन कम हो जाएगा और परमात्मा पर अपना बर्डन डालते हो ऐसे ही शिवानी दीदी ने कल बताया कि भी लोग शाम को या सुबह चौबीस सुब, सुब घंटा मोबाइल देख रहे हैं। बहुत है बहुत बुरी बीमारी है तुमने कहा आप कंट्रोल करें एक घंटा सुबह उठे जब और एक घंटा शाम को सोते वक्त मोबाइल का प्रयोग ना करें परमात्मा की सोचते उस टाइम आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो ये बातें हमें बहुत अच्छी लगी आप जो तो संसार में जो समाज में जो विपत्ति है उनका साठ परसेंट मोबाइल ही उसकी जड़ है और उसमें अलग अलग प्रकार के वो देख रहे हैं यदि बच्चे इस बात को नौजवान माता बहनें सभी मान लें तो एक एक घंटा ये देने पर भी 50 परसेंट की तो समस्या उनका निराखल हो सकता है दलवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही सुंदर अनुभव आपने साझा किया आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को रेडियो सुनने वालों को बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को फिर से एक बार एंड हरियाणा से आप सभी आए बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ है आप सभी को और हम चाहेंगे कि आप ये अनुभव अपने जीवन में हमेशा बना के रखें और अपने साथियों को भी जोड़े तो इसे जुड़ो भाई जितना भी हो सके जी जी बहुत थे काम चल रहा है शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडोम सेवन पॉइंट सुनते रहो रहो मेरे मन हरी का नाम जप का नाम जप रे दाता हरी का नाम जप रे का नाम जप